चूडा मणि ओूड़ा मणिकृत विदुर्बल कृतवासुखी भवो भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचे गोपवधटे दुकल चौराय तस्में नम संसारम से शंकरं शंकराचार्यं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुरुरात्मूर्तिद विभागिने व्योमेहाय क्षिणा मूर्त नमः शांति शांति शांति पराजाति सत्ता इसकी सिद्धि के लिए वस्तु तस्तु कह करके कहे समवाय संबंध अवच्छिन्न सत्ता अवच्छिन्न कार्यता और तादात्मिक संबंध अवच्छिन्न द्रव्यत्व अवच्छिन्न कारणता इसमें शंका है कि समवाय संबंधा अवच्छिन्न सत्ता अवच्छिन्न कहेंगे ये केवल कार्य नहीं है जन्य में भी रह जाएगा तो उसका समाधान क्या दिए कार्यता आवच्छेद का सम्बन्ध समवाय भी होना चाहिए अथवा काली भी होना चाहिए तो कालिक के सम्बंध को कार्यता का संबंध कहने से तो ये जन्य मात्र में ही रहेगा क्योंकि नित्येशु काली का अयोगात आगे विशेष के लिए विचार आरंभ हुआ और विशेष स्वतः व्यावर्तक कहा तो स्वतः व्यावृतत्व उसके लिए लक्षण दे दिया गया स्व भिन्न लिंगक स्व विशेष्य स्वस्जातीय इतर भेद अनुमिति अविषय तुम ये होना चाहिए तो इसमें दिया स्व भिन्न लिंग होना चाहिए और इस प्रकार की अनुमिति का अविषयत्व तो होना चाहिए स्विन्न लिंग का बीच में तो दे दिया स्व विशेष का स्वसजातीय आगे कहा इस प्रकार की इतर भेद अनुमिति का अविषय होना चाहिए तो स्व भिन्न लिंग का अनुमिति का विषय नहीं होना चाहिए अर्थात तो स्वलिंग का अनुमिति का विषय होना चाहिए क्योंकि दो अगर नए स्व भिन्न लिंग का अनुमिति का विषय नहीं होना चाहिए इसका अर्थ स्वलिंग को कर देंगे अनुमिति विषय होना चाहिए ये दो नया क्यों दिए हैं उसके लिए अच्छा स्वतः व्यावृतत्व अच्छा ये तो बाद में आएगा और उससे पहले देखिए रामरुद्री में ये जहां आरंभ हुआ श्लोक का व्याख्यान स्वत व्यावृतत्व चेत चेति प्रतीक दिया है उसके आगे अगर हम स्व भिन्न लिंगक नहीं कहेंगे स्विंगक स्वजातीय विशेषांतर भेद अनुमति विषयवाद असंभव शो भिन्न विशेष वारणा स्विशेष अच्छा स्वलिंगक हाँ यहाँ स्विन्नलिंगक दिया स्वलिंग कजातीय विशेषांतर भेद अनुमिति स्व भिन्न लिंग क ये हम क्यों दिए अर्थात अभी पदकृत्य दिखा रहे हैं हम तो, स्व भिन्न लिंग का, क्यों कहें तो स्व विशेष्य स्वजातीय इतर भेद अनुमति अभिषेत तो में इतना कहने से भी तो चलता तो विशेषस्यापि स्वलिंग क ये जो दूसरा वाला पुस्तक में भी ऐसे ही है स्वलिंग क स्वजातीय ऐसे ही है स्वलिंग स्वसजातीय इतर भेद विशेषान्तर भेद अनुमिति विषय अनुमिति कैसे कहेंगे स्वलिंग स्वलिंग का भी होना चाहिए स्वसजातीय विशेषातर भेद होना चाहिए अर्थात तो अनुमिति हो जाएगी विशेष विशेषांतराद सा, भिन्न विशेषात इस प्रकार के अगर कह देंगे विशेष्यापी तो स्वलिंग का स्वजातीय इतरभेद अनुमति विषयत्वात्म तो हम अनुमान कहेंगे विशेष विशेषांतरात भिन्न क्यों कहते हैं विशेषा इस प्रकार की अनुमति दे देंगे क्योंकि विशेष स्व तो व्यावर्तक है तो होने से ये अनुमान दे देंगे तो तो कहते हम स्व भिन्न लिंग का ये क्यों कहते हैं पदकृत्य के लिए स्वलिंगक स्व सजातीय इत, इतर भेद अनुमिति का विषय बन जाता है ये विषय अनुमिति का विषय हुआ और हमारा मूल में लक्षण है कि अनुमिति विषय होना चाहिए अनुमिति विषय होना चाहिए किंतु अनुमिति का विषय बन गया इसलिए स्वभिन्न लिंगक अनुमिति का विषय कहना पड़ेगा क्योंकि स्वलिंग को अनुमिति तो ये विषय बनता है तो स्व भिन्न लिंग का अनुमिति का अविषय बन, बनेगा नहीं तो असंभव हो जाएगा अगर स्व भिन्न लिंग का नहीं कहेंगे तो यह लक्षण असंभव हो जाएगा क्योंकि स्वलिंग का स्वजातीय विशेषांतर भेद ये अनुमितिका विषय बनता है विशेष दूसरा चीज है अच्छा ये बात थोड़ा स्पष्ट हुआ ना दोबारा कहू इसमें अच्छा स्व भिन्न लिंग को क्यों कहें उसके लिए पदकृत्य देते हैं हम स्व भिन्न लिंग को नहीं देंगे तो यहाँ दिए हैं टीका में स्वलिंग को स्व सजातीय हम स्वलिंग को छोड़ दें खाली कहेंगे स्व विशेष्य को स्वसातीय क्योंकि पदकृत्य जहाँ विचार होता है अगर हम तीन चार विशेषण दिए हैं जो विशेषण क्यों देते हैं विचार करते हैं वो विशेषण को नहीं रख करके बाकी अंश को रख करके कहते हैं तो यहाँ स्व भिन्न लिंग का अगर नहीं रखेंगे तो बाकी हो जाएगा कि स्व विशेष्य स्व सजातीय इतर भेद अनुमिति का अविषय ऐसा होना चाहिए तो अभी कहेंगे कि विशेष विशेषांतराद, भिन्न विशेषात् ये अनुमिति अगर कह देंगे ये अनुमिति स्व विशेष्य विशेष अर्था पक्ष तो हम अनुमान कहते हैं विशेष विशेषांतराद भिन्न पक्ष हो गया विशेष तो स्व विशेष्य हो गया और विशेषांतराद भिन्न कहने से स्व सजाती है इस तरह भेद अनुमिति इसका तो विषय बन रहा है विशेष विषय कहाँ हुआ इसलिए कहते हैं कि स्व भिन्न लिंग को होना चाहिए इसलिए जो टीका में भी दिया है स्वलिंग का यहाँ स्व विशेष्य होने से थोड़ा ठीक था क्योंकि तीन विशेषण से दो विशेषण रखेंगे तृतीय विशेषण नहीं रखेंगे ये होने से ठीक था क्योंकि पाठ इस प्रकार दिए हैं अच्छा अभी आगे कहते हैं स्व विशेष्य ये अंश क्यों देते हैं विशेषांतराद भिन्न स्व सजाती हो गया विशेषांतर उससे भिन्न है इतर भिन्न हाँ हाँ तो स्व विशेष्य कर महापक्ष साधे ठीक है अच्छा स्विशेष क्यों कहते हैं अर्थात पक्ष्य भी विशेष होना चाहिए स्व विशेषज्ञ तो क्यों कहते हैं अगर नहीं कहेंगे आगे अनुमान तो यहाँ दे दिए घटो विशेषत भिद्यते कपाल समवे तत्वात् अभी स्विशेष नहीं कहेंगे तो लक्षण हो जाएगा स्व भिन्न लिंगक स्व सजातीय इतर भेद अनुमान तभी तो घटो विशेषात भिद्यते कपाल तभी तो विशेषात विद्यते विशेष भिन्न लिंगकवात अभी इस अनुमान में आपका हेतु हो गया कपाल समतत्व जो दिया है टिका में घटो विशेषाद भिद्यते कपाल समवेतत्वात इसमें लिंग हो गया कपाल समवेतत्व ये स्व भिन्न है स्व का अर्थ विशेष लेंगे तो ये विशेष भिन्न है कपाल समवेतत्व तत्व तो विशेष भिन्न लिंगकत्वात् और विशेष प्रतियोगिक भेद विधेयकवात जब कहेंगे कि विशेषातराद भिद्यते तो विशेषातराद भिद्यते अर्थात भेद का प्रतियोगी हो गया विशेष विशेषातर सा। से भिन्न तो इसी प्रकार की यहाँ भी घटो विशेषात भिद्यते तो भेद का प्रतियोगी हो गया विशेष भोले से विशेष प्रतियोगिक भेद विधेयकवाच विधेय अर्थात साध्य तो यहाँ साध्य हो गया विशेषात विद्यते अर्थात विशेष भिन्न विशेष भेद ये साध्य हो गया विशेष प्रतियोगिक भेद विधेयक विधेयकर्ता साध्यक साध्य क विशेष प्रतियोगिक भेद साध्यक अर्थात यहाँ साध्य हो गया तो विशेष प्रतियोगिक भेद जैसे हम कहते हैं कि विशेष विशेषांतरात विद्यते तो विशेषांतरात विद्यते तो यहाँ प्रतियोगी हो गया विशेषांतर तो जैसे विशेषांतर वो भी एक विशेष है जैसे वो विशेष प्रतियोगी का भेद हुआ ऐसे यहाँ भी कहते हैं विशेषाद भिद्य तो ये भी विशेष प्रतियोगी का भेद हुआ तो साध्य भी आपको वही रहा विशेष प्रतियोगी का भेद विधेयक आदृश अनु अनुमिति विषयत्व आदाय अभी इस अनुमिति का विषयत्व आ गया विशेषमय क्योंकि आपका साध्य हो गया विशेषाध विद्यते विशेष भेद तो विशेष भेद होने से साध्य कुटि में विशेष भी आ गया तो होने से अनुमिति का विषय हो गया विशेष किंतु आपका लक्षण था कि अनुमिति अविषय होना चाहिए तो फिर असंभव दोष हो जाएगा इसको वारण करने के लिए कहते सो विशेष्य को होना चाहिए ये जो अनुमिति दिया घटो विशेषाध विद्यते ये स्व विशेष कहे स्वपक्ष है यहाँ पक्ष क्या है घट ये विशेष है नहीं है तो इसलिए कहते हैं स्व पक्षक होना चाहिए अर्थात पक्ष भी विशेष होना चाहिए साध्य भी विशेष साध्य कुटी में भी विशेष रहना चाहिए पक्ष भी विशेष होना चाहिए अर्थात विशेष विशेषांतराज भिध्यते इस प्रकार की आपका अनुमति होना चाहिए स्व भिन्न लिंग और स्व पक्ष होना चाहिए पुनः अच्छा स्व विशेष का कहना होगा नहीं तो घटो विशेषात् अगर स्व विशेष का नहीं कहेंगे आपका स्वतः व्यावृतत्व का बाकी जो लक्षण है वो चला गया इसमें अर्थात इस अनुमिति का विषयत्व विशेष बन जाता है अर्थात लक्षण चला गया किंतु आप ये अनुमिति के द्वारा क्या सद्य करते हैं घट विशेषाद भिद्यते विशेष स्वत व्यावर्तक है ये इसके द्वारा सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए कहते हैं फिर अर्थात दोष आया ये अनुमान में तो यहाँ स्वतः व्यावर्तक ये नहीं हो रहा है आप लक्षण कर रहे थे स्वत व्यावर्तक तो का किंतु अभी ये सिद्ध नहीं हो रहा है अभी दूसरा कहते हैं भेदे स्व सजातीय प्रतियोगिकत्व प्रवेश प्रयोजनम जो लक्षण है स्व भिन, भिन्न स्व भिन्न लिंग का स्व विशेष्य स्व सजातीय इतर भेद तो स्व सजातीय क्यों कहें कहते मूल में कहेंगे आगे ठीक है आगे देखिए दिनों करी में ननु नय द्वय प्रवेश गौरवात स्व भिन्न लिंग का एक बात कहे हैं और अनुमिति अविशेष तो कहे है दो नये कहे हैं ये दो नये अगर नहीं कहेंगे तो आपका लक्षण हो जाना चाहिए स्वलिंग का स्व विशेषक, स्व सजातीय, इतर भेद अनुमिति विषयत्व अब स्व भिन्न कह करके अविषय कहते हैं तो स्व भिन्न नहीं कह के स्वलिंग को कहकर के विषयत्व कह देंगे ये हो जाना चाहिए विषयत्व एवं स्वतः व्यावृतत्व वक्तुम उचितम न तो यथोक्तम अब दो नए विशिष्ट कहते हैं ये कहने का आवश्यक नहीं था तो ये शंका का उत्तर देते हैं मूल में देखिये दिनकारी में साजात्यमच पदार्थ विभाजक उपाधि रूपेण ये बीच में एक वाक्य दे दिया उत्तर था तो आगे तेना से वो आरंभ होगा उत्तर का ये जो दे दिया लक्षण में स्व इतर भेद होना चाहिए तो स्व सजातीय विशेष को स्व से हम भिन्न कर रहे हैं स्व हो जाएगा विशेषांतर उससे भिन्न हमारा अनुमति होना चाहिए विशेष में जाति नहीं है तो स्व सजातीय अर्थात धर्मों का यहाँ स्व सजातीय कि विशेष में तो कोई ये जाति नहीं आएगा यहाँ स्व सजातीय अर्थात धर्मों का तो कहेंगे कि सो समान धर्म को से भिन्न होना चाहिए तो सो समान धर्म को कहेंगे विशेष में प्रमेय तो रहेगा पदार्थत्व तो रहेगा तो सो तो समान धर्म वाला द्रव्य होगा प्रमेयत्व तो द्रव्य में भी रहेगा स्व समान धर्म का सजातीय अर्थ स्व समान धर्म का जैसे तो स्व सजातीय शब्द का अर्थ जाति शब्द से अगर आप प्रमेयत्व तो पदार्थत्व तो ले लेंगे तो स्व सजातीय इतर भेद अर्थात विशेष द्रव्यात द्रव्यादिद्य इस प्रकार के भी आपका अनुमान बन जाएगा कहते कि ये जो प्रमेयत्व तो को आप समान धर्म लिये तब तो द्रव्यादिद्य कहने से द्रव्य में भी प्रमेयत्व है विशेष में भी प्रमेयत्व है सो सजाती आ गया तो आपका अनुमान हो जाएगा विशेष द्रव्यात भिद्यते इस प्रकार के अनुमान होगा तो विशेष द्रव्यात भिद्यत कहने से वो स्वतः व्यावर्तक इसके द्वारा सिद्ध नहीं हो रहा है विशेष द्रव्यात भिद्यते क्योंकि द्रव्य में गुणादि रहेंगे विशेष में नहीं रहेगा आप अनुमान में हेतु लगा देंगे विशेष द्रव्यादिद्य क्यों गुण शून्य इस प्रकार कह देंगे तो ये अनुमान से आपको स्वतः व्यावृतत्व तो सिद्ध नहीं हो रहा है मतलब ये जो लक्षण दे रहे हैं स्वत ये नहीं सिद्ध हो रहा है ये तो द्रव्य शून्य गुण शून्य हेतु से ये सिद्ध हो रहा है इसलिए यहां कह रहे हैं कि ये जो स्व सजात से जो जाति शब्द ले रहे हैं जाति शब्द का अर्थ है धर्म ये जो धर्म ले रहे हैं वो पदार्थ विभाजक उपाधि धर्म होना चाहिए पदार्थ विभाजक उपाधि अर्थात पदार्थ विभाजक वाक्य में जो सब शब्द लिए गए हैं पदार्थ विभाजक वाक्य कौन होगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय विशेष अभाव इसमें पदार्थ विभाजक वाक्य में जो धर्म सब लिए गए हैं अर्थात द्रव्यत्व गुणत्व तो यहाँ जाति शब्द से द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यतो ये लेना है पदार्थ विभाजक उपाधि ये हो गए उपाधि तो इसलिए स्व सजातीय यहाँ जाति शब्द का अर्थ उपाधि अच्छा तो जो दो नय क्यों लिए अगर नहीं लेते तो आगे कहते हैं ते न मूल में कहते हैं घटादेशदात्म्य न्यावृत वाक्य का अंतिम दिया न क्षति दो नय कहने से घटादेशदात्म्य व्यावृत होने पर भी कोई क्षति नहीं है इसको देखिए रामरुद्री में तेन प्रतीक आगे व्यावृतवी अश्य घटादीनादि जो दिनकर में दिया घटादेशदात्म्यन व्यावृतवी यह अनुमान इस प्रकार की देंगे घट घटो घटातरा भिद्य तो क्यों कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नील घट पीत घटात घटादि हम कहते हैं तो क्यों कहेंगे नील घट पीत घटात भिद्यते क्यों कहते हैं नील रूपत् नील रूप ये जैसे कह देंगे ऐसे घट घटान्तराद भिद्यते क्यों कहते हैं तादात्म्य न घटात तादात्म्य न घट वो घट तादात्म्य किसमें रहेगा उसी घट में रहेगा ना दूसरा घट में रह जाएगा उसी घट में रह जाएगा तो अगर हम कहेंगे कि घटह घटान्तराद भिद्यते तादात्म्यन घटत इस प्रकार की ये जो अनुमान हुआ तो देखिए इस अनुमान में हेतु क्या दिया तादात्म्यन घट ये स्वलिंग का है क्योंकि आप यहाँ स्व पद से लेंगे और आप पक्ष बनाए हैं घटको घट गट घटान्तराद भिद्यते तादात्म्यन घटात् ये अनुमान स्वलिंग का अनुमान है तादात्म्य ने घट अर्थात स्वयं घटो हुआ और स्व पक्ष का अर्थात स्व विशेष का है क्योंकि आप घट को पक्ष बनाए और स्व सजातीय इतर भेद है घटांतराद विद्य कहते हैं तो इस अनुमान में आपका लक्षण अभी जा रहा है किंतु ये जो अभी घट है वो स्व तो है क्या नहीं है तो आप अगर ये दो नय नहीं कहते हैं आप कहेंगे स्वलिंग स्व भिन्न लिंगक से नए हटा दिए स्व स्वलिंग क स्विशेष्य इतर भेद अनुमिति का विषय बनना चाहिए ऐसा हो गया तभी तो घट घटांतरात भिद्यते तादात्म्य न स्व स्वलिंग को हो गया स्व विशेष्य को हो गया स्व स्वजातीय इतर, इतर भेद अनुमिति का विषय बना घट दो नए हटा दिए तो यह लक्षण चला गया जो कि स्वतः तो व्यावर्तक नहीं है यह आपको दोष होगा इसलिए कहते दो नया हम देते हैं अच्छा अगर आप भिन्न लिंग का, अच्छा यहाँ स्वलिंग का भी है हा यहाँ और एक दोष आता है एक तो है स्वतः व्यावृत स्वतः व्यावृत तो यह नहीं हुआ जो लक्षण कर रहे थे अन्यत्र गया दूसरा है कि स्व भिन्न लिंग का अनुमिति का अविषय होना चाहिए अगर ये अनुमिति में हम लगा देंगे हेतु को तादात में न घटात नहीं लगा करके लगा देंगे कि भिन्न कपालो आरब्धत्वाद इस प्रकार की अगर कह देंगे तो लिंग भिन्न हो गया स्व भिन्न लिंग का अनुमिति का अविषय होना चाहिए था किंतु ये तो स्व भिन्न लिंग को अनुमिति का विषय भी बन रहा है ये दोष भी हो रहेगा इसलिए कह देंगे दो नए दिया तो दो नयो देने से ये जो अनुमान है घटो घटान्तरा विद्यते तादात्म्य घटात कहें अथवा तो भिन्न कपाल आरब्धत्वाद कहें ये सब में ये लक्षण ये चला जाता है किंतु तो दो नयो कहेंगे तो और जाएगा नहीं इसमें विशेष का जो स्वतो व्यावृत तो उसी को ही ये सम बताएगा समझाएगा ये देखिए रामरुद्री में वो आगे कहते हैं और देंगे मतलब क्यों पदार्थ विभाजक धर्मत्व न ये लेना है सो सजाते सब एक एक करके पद कहेंगे रामरुद्री में देखिए तथाच स्वतो तथा च्या व्यावृतत्व उक्त रूपत्व अर्थात स्वतः व्यावृतत्व तो का उक्त रूप अर्थात नय द्वय रहित अगर दो नये आप नहीं कहेंगे स्वत व्यावृतत्व तो में तब तादात्म्ये न घट हेतु क सजातीय घटान्तर प्रतियोगिक भेद अनुमिति विषयत्वना तादात्म्ये न घट हेतु क अर्थात आपका हेतु बन जाएगा तादात्म्य न घटात ये हेतु हो जाएगा स्व सजातीय घटान्तर प्रतियोगिक भेद अनुमिति अर्थात घटान्तराद भिद्यते घटो घटान्तराद भिद्यते तादात्म्य न घटात ये अनुमान यहाँ आ जाएगा नहीं तो थोड़ा लिख करके रख ले सकते हैं घटो घटातराद भिन्न तम्य घटात ये अनुमान घटादीन घट हेतुक स्वजातीय घटांतर प्रतिगिक भेद अनुमति विषय अतिव्याप्ति ये अलक्ष्य है किन्तु तो स्व्यापृतत्व तो का लक्षण इसमें चला गया घटात तो कोई भी घटक के जागे में पटल लीजिए जैसे ना घटो घटांतराद भिद्यते तादात्म्य न घटाद वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि तादात्म्य न घटो ये कौन होगा वो तो स्वयं वही होगा अर्थात ये, ये आप केवल व्यक्ति की जैसा वैसा सही लेना पड़ेगा या नहीं तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हेतु केवल पक्षों को छोड़ करके अन्यत्रा और कहीं मिलेगा भी नहीं है अच्छा आगे कहते हैं देखिए रामरुद्री में भेदे सो सजातीय प्रतियोगिकत्व निवेश प्रयोजनम तो आप जो स्वतः तो व्यावृतत्व तो कहे उसमें कहते हैं सो सजातीय इतर भेद ये सो सजातीय क्यों कहे हैं अच्छा मूल में देखिये तेन घटादेश न्यावृतत्वी न क्षति ये तो इतने अंश दे दिया इसका पूरा व्याख्यान है जो रामरुद्री में दे दिया यह अनुमान हो जाएगा कि घटो घटान्तरात भिन्न तादात में न घटात ये अनुमान लेकर के दो नये नहीं कहेंगे तो अर्थात ये लक्षण अन्यत्र अतिव्याप्ति हो जाएगा घट में भी चला जाएगा जो कि स्व तो, तो नहीं है आगे द्वितीय अंश मूल में कहते हैं स्व सजातीय अगर नहीं कहेंगे मतलब स्व क्यों कहे है मूल में देते हैं विशेष्य गुणादि शून्यत्व इतर भेद अनुमिति विषयत्वी विशेष गुणादि शून्यवात इतर भिन्न ये अनुमान हो गया तो इतर भिन्न साध्य हो गया इतर भेद आप कहते हैं कि आपको चाहिए इतर भेद अनुमिति का अभिशय होना चाहिए तो साध्य हो गया इतर भेद तो अनुमान यह हो जाएगा विशेष इतर भेद क्यों गुणादि शून्यवात यहाँ इतर भेद कहने से विशेषांतरात नहीं है द्रव्यदि से भिन्न क्योंकि इतर इतर कर, कर था के अर्थात आप पक्ष बना लिए विशेष जैसे कहते हैं पृथ्वी इतर भिन्न तो इतर कहने से पृथ्वी इतर जितने सब ग्रहण होते हैं इसी प्रकार की यहाँ विशेष इतर भिन्न इतर भिन्न कहते हैं विशेष से भिन्न जितने हैं द्रव्य गुण कर्म वो सबसे ले लिया जाएगा तो विशेष द्रव्यदि भिन्न क्यों गुणादि गुना, शून्यत् ये हेतु हो गया तो देखिए अभी <k tweak> पक्ष हो गया विशेष्य आपका सो विशेष्य कहे और हेतु हो गया गुणादिशून्यत्म ये सो भिन्न लिंग का हुआ और तीसरा था कि स्व सजातीय इतरभेद तो अगर आप स्व सजातीय इतरभेद नहीं कहेंगे तब विशेष्य द्रव्य भिन्न गुणादिशून्य तो ये अभी आप अनुमान कह सकते हैं क्योंकि सो सजातीय हटा दिए इतरभेद अनुमान हो गया स्व विशेष्य को हो गया स्वभिन्न लिंग का हो गया इस प्रकार की स्थिति आने से किंतु ये स्वतः व्यावृत यहाँ नहीं है विशेष द्रव्य आदि भिन्न द्रव्य आदि भिन्न होने से यहाँ स्वतः व्यावर्तक नहीं है क्योंकि आपका हेतु मिल गया अन्य व्यावृत करवाने वाला हेतु हो गया गुण शून्य तो ये स्वतः व्यावृत नहीं हुआ तो ये लक्षण अर्थात तो ये लक्षण लक्ष्य में नहीं जाएगा सिद्ध नहीं करेगा स्वतः व्यावृतत्व को सिद्ध नहीं करेगा हम अगर स्व नहीं कहेंगे स्व सजातीय शब्द को नहीं कहेंगे तो हो जाएगा स्व भिन्न लिंग स्व विशेष इतर भेद अनुमितिका का अविषय होना चाहिए तभी हम अनुमान कह देंगे कि विशेष द्रव्याद भिन्न क्यों गुण शून्यवात तभी यहाँ लिंग है गुण शून्यत्व वो स्व भिन्न है और पक्ष है विशेष द्रव्य भिन्न तो स्व विशेष्य को हो गया स्वपक्ष को हो गया सो सजातियों को हटा दिए इतर भेद अनुमिति है ये तो ये इतर भेद अनुमिति का विषय बन जाता है विशेष आप पक्ष बनाए हैं विशेष को अनुमिति का विषय जैसे साध्य होता है ऐसे पक्ष होता है क्योंकि जो प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं पर्वतो वर्ण्यमान अंतिम में हम ये निगमन वाक्य क्या कहते हैं तस्मात पर्वतो बिमन तो ये जो हमारा अनुमिति का अंतिम में आता है उसका विषय जैसा साध्य बनता है ऐसे पक्ष भी बनता है तो आपको विषय ये जो विशेष है वो आपका अनुमिति का विषय बन गया आप कहते हैं विषय विशेष द्रव्यात भिन्न गुण शून्यवात कैसी ये से अनुमिति का अविषय बनना चाहिए था आप सो सजातीय नहीं दिए नहीं देने से अनुमिति का विषय बन गया अनुमिति का विषय नहीं बनना चाहिए था लक्षण है कि अनुमिति अविषय होना चाहिए था विषय का इतर भेद अनुमिति का अविषय होना चाहिए था इतर तो इतरभेद अनुमिति का विषय बन गया तो विषय बन जाने से आपका लक्षण गया नहीं स्वत व्यावृतत्व का लक्षण बना रहे थे किंतु तो गया नहीं विशेष स्वतः व्यावृत है उसमें स्वतः व्यावृतत्व तो रहना चाहिए किंतु तो गया नहीं अनुमिति का अविषय होने से लक्षण जाना चाहिए अनुमिति का विषय बन गया विशेष गुणादि गुणादिशून्य हेतु हो गया इतर भेद अनुमिति विषयत्व तो इतर भेद अनुमिति विषय बन जाता है आपका लक्षण में नहीं बनना चाहिए था किंतु बन गया तो बन गया तो कहते हैं ये अर्थात लक्षण आपका सिद्ध नहीं हो रहा है किंतु स्व सजातीय कह देंगे तो ये स्व सजातीय शब्द से पदार्थ विभाजक उपाधि लेना चाहिए तो कहते हैं अभी आप कहते हैं विशेष द्रव्य भिन्न तो कहते हैं कि ये जो द्रव्य भिन्न हुआ ये स्व सजातीय भेद, भेद हुआ स्व सजातीय भेद अर्थात विशेष विशेषांतराद भिन्न होना चाहिए तो आप द्रव्य भिन्न कह रहे हैं अच्छा आगे विशेष से गुणादि शून्य के न इतर भेद अनुमितिका का विषय बन जाने पर भी हमारा लक्षण दोष शून्य है अर्थात लक्षण में दोष नहीं है क्यों हम स्व सजातीय कह दिए अच्छा अभी कहेगा पूर्व पक्ष कहेगा कि ये स्वसजातीय क्यों नहीं हुआ विशेष द्रव्य भिन्नम द्रव्य भिन्न क्यों गुण शून्यत्वाद आप कह दिए कि स्व सजातीय नहीं कहने से इसमें चला गया हमारा लक्ष्य ये स्व सजातीय क्यों नहीं है विशेष द्रव्य भिन्न द्रव्य में भी प्रमेयत्व है विशेषण में भी प्रमेयत्व ये स्व सजातीय है क्यों नहीं होगा तो सिद्धांत कहता है कि जो हम स्व सजातीय कहते हैं युवा जाति शब्द का अर्थ उपाधि उपाधि पदार्थ विभाजक उपाधि होना चाहिए प्रमेयत्व पदार्थत्व ये सब पदार्थ विभाजक उपाधि नहीं है विभाजको उपाधि अर्थात कहेंगे प्रमेयत्व प्रम्यत्व प्रमेयत्व धर्म से पदार्थ का भाग हो जाएगा किंतु द्रव्यत्व गुणत्व इसे पदार्थ का भाग होगा इसलिए पदार्थ विभाजको उपाधि द्रव्यत्व गुणत्व इनको कहा जाएगा प्रमेयत्व पदार्थत्व ये सब पदार्थ, तो पदार्थ विभाजको उपाधि नहीं होंगे द्रव्य दरअी प्रमेयवादी न विशेष सजातीय क्या करे उपाधि अर्थात तो वही धर्म विशेष में, में प्रमेयत्व तो रहेगा रहेगा द्रव्य में रहेगा इसलिए अगर आप स्व सजाति जाति अर्थात तो उपाधि स्व समान उपाधि का उपाधि अगर प्रमेयत्व तो ले लेंगे कहेंगे द्रव्य और विशेष ये समान उपाधि वाले हुए कहते हैं वो नहीं लेना है पदार्थ विभाज को उपाधि लेना है विशेषत्व तो। विशेषत्व द्रव्य तो, तो सब लेना है जाति नहीं उपाधि हर्थात हाँ। विशेषातराद भिद्यती ये कहना पड़ेगा द्रव्याद भिद्यते वो नहीं द्रव्यादर अभी प्रमेयत्वादि न विशेष सजातीय नक्ष्यति ये जर्थात स्वभिन्नलिंग क स्विशेष्यक स्वजातीय ये सब क्यों दिए कहने देने से ये ये सब दोष आने पर भी कोई क्षति नहीं है क्योंकि हम वो दोष को वारण करने के लिए ये सब विशेषण लगा दिए हैं इसलिए कोई दोष नहीं होगा आगे नित्य द्रव्य वृत्ति रीति विशेषाण okay. स्थान कथनम क्योंकि विशेष का जो मूल में कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तवेषास्तु विशेषास्तु तर्क संग्रह में कहते हैं यहाँ कह दिया अंत्य नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषा परिकीर्ति तक अंत नित्य द्रव्य वृति ये जो लक्षण कहे हैं कहते हैं ये स्थान कथन है वो उसका लक्षण का घटक नहीं है जैसे चक्षु के लिए तर्क संग्रह का मूल में क्या कहते हैं इंद्रियम चक्षु के लिए इंद्रियम रूप ग्राहकम आगे इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्ष कृष्ण ताराग्रवर्ती ऐसा कहे हैं ये जो कृष्ण ताराग्रवर्ती लक्षण का अंश है ये नहीं है इसको कहते हैं स्थान कथन ये खाली कह दिया यहाँ रहता है लक्षण तो इतना है इंद्रियं रूप इसी प्रकार की यहाँ भी कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्ति इति विशेषाण स्थान कथन एवं का तो अर्थात आश्रय कह दिया न तो लक्षण प्रविष्टम ये लक्षण का अंश नहीं है <laughs> <जा>, <laughs> प्रविष्टम प्रयोजनो अभाव इसलिए विशेष का लक्षण हो जाएगा अंत्य व्यावर्तक इतना ही हो जाएगा क्योंकि जो मूल में दिया था अंत्य नित्य द्रव्य वृत्तिर विशेषा का था तो अंत्य इतने अंश के ही लक्षण है अंत्य व्यावर्तक अच्छा आगे तत्र तत्र अर्थात विशेष व्यावृतु ये मुक्तावली का अंतिम में दिया यह दशम श्लोका अंतिम में मुक्तावली में त्र विशेषातर अपेक्षा नास्ती इत्यथ तत्र अर्थात तो दिनकर में कहते हैं विशेष व्यावृतो विशेष को विशेषातर से व्यावृत करने के लिए और विशेषांतर विशेष में और विशेष मानेंगे वो कोई आवश्यक नहीं है अच्छा आगे कहते हैं ननू अभी विशेष को परमाणु को परमाणु से भिन्न करने के लिए विशेष मानते हैं आकाश को काल से भिन्न करने के लिए अगर हम आकाश में विशेषण नहीं मानेंगे आकाश काल से भिन्न हो सकता है नहीं हो सकता है हो सकता है तो बाकी जितने परमाणु को छोड़कर के बाकी जो नित्य पदार्थ होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आप अन्य गुण दिखा करके भेद कर सकते हैं कि परमाणु में नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं कि परमाणु को दूसरा परमाणु से भिन्न करने के लिए परमाणु अर्थात पृथ्वी परमाणु को पृथ्वी परमाणु से तो पृथ्वी परमाणु को जल परमाणु से भिन्न करने के लिए विशेष चाहिए वो तो पृथ्वीत्वात जलत्वात हो जाएगा तो परमाणु को दूसरा परमाणु से भिन्न करने के लिए विशेष मानते हैं कहते हैं क्यों मानेंगे परमाणु में ए तत् परमाणुत्व तत्परमाणुत्व तमाणुत्व इस प्रकार की हो जाएगा सर तो ये विशेष क्यों मानते हैं एतत दयो व्यावर्तका भविष्य किम न ये किम विशेषण परमाणु को परमाणु अंतर से भिन्न करने के लिए विशेष मानते हैं कहते क्यों एतत् परमाणुत्व वो दूसरा परमाणु में रहेगा क्या नहीं रहेगा यही तो भेद को हो जाएगा पहले एक बार विशेष विचार आया था कि परमाणु में जो एकत्व तो संख्या रहेगा उसी से तो दूसरा परमाणु से भिन्न हो जाएगा क्योंकि इस परमाणु में रहने वाला एकत्व तो संख्या परमाणु अंतर में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो संख्या से व्यावृत हो जाएगा तो फिर हमें विशेष क्यों मानेंगे वो विचार आया था वहा वहा कुछ उत्तर नहीं था यहाँ ये विचार देते हैं किम विशेषण इति चेत कहते हैं न न सिद्धांत कहते हैं कि न अव्यावृत धर्म से व्यावर्तकत्व असंभवात आप कहते कि एत परमाणुत्व ये व्यावर्तक हो जाएगा सिद्धांत कहते कि एतद परमाणुत्व पहले ये व्यावृत्त है क्या अगर ये व्यावृत्त सिद्ध नहीं हुआ है ये व्यावृत्त का कैसे बनेगा कहेंगे एतद परमाणुत्म ऐतद परमाणु में रहेगा वो तो दूसरा परमाणु में नहीं रहेगा तो ये तो व्यावृत है कहते ये कैसे पता चला एतद परमाणुत्म ऐतद परमाणु में रहेगा परमाणुअतर में नहीं रहेगा ये आपको कैसे पहले सिद्ध हुआ कहेंगे जैसे एतद रूपम एतद पुष्प है ये जो एतद रूपम ये इस पुष्प में है क्या नहीं है कहते हैं कि इसी प्रकार एतद परमाणुत्म ऐतद परमाणु में रहेगा वो तो अन्यत्र नहीं रहेगा कहेंगे एतद पुष्प रूपम जो एतद पुष्प में रहता है यहाँ प्रत्यक्ष ग्राह्य इसको नष्ट भी कर दे सकते हैं करने से कहते हैं कि इसका रूप तो नष्ट नहीं हुआ जहाँ प्रत्यक्ष का विषय है वहां आप कह सकते हैं भेद हो जाएगा क्योंकि एक नष्ट हो जाने से दूसरा नष्ट नहीं हुआ किंतु किन्तु परमाणुत्व उसका जो आश्रय एत परमाणु ये प्रत्यक्ष होगा ना नाश्य है ये दोनों ही नहीं है तो नहीं होने से सिद्धांत कहता है कि एत परमाणुत्व ये दूसरा परमाणु में नहीं रहेगा ये आप पहले कैसे सिद्ध करेंगे ये तो आपका प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है नहीं की कह देंगे ये परमाणु नष्ट हो गया इसलिए एतत परमाणु भी उसके साथ नष्ट हो गया आश्रय और के साथ ये नहीं कह पाएंगे तो और वो ही भिशेशा भिशेशा नित्या? भिशेशा नित्या? मनो, मनो भी आप विशेष कहेंगे नित्य हाँ मनो मनोभी नित्य है ना उसमें भी विशेष मानेंगे हाँ मनो भी परमाणु रूप है वो कहकर के उसमें भी विशेष लेंगे और उसमें तो दूसरा को कहने के लिए ये अर्थात तद तो तो आत्मसंबंधी तद तो आत्मसंबंधी वो भी तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी आत्मा व्यापक है सभी मनो सभी आत्मा के साथ संबद्ध रहेंगे इसलिए भेद करना वो भी विशेष को लेकर के करना पड़ेगा अव्यावृत धर्म से व्यावर्तक असंभवात देखिए इसको टीका में दिया अव्यावृत धर्म से यस्मात भेद साधकत्व अभिमतम आप एक परमाणु को दूसरा परमाणु से भेद सिद्ध करना चाहते हैं परमाणु अंतरात भेद साधकत्व एक तद परमाणुत्व में आप अभिमत चाहते हैं यस्मात् अर्थ परमाणु अंतरात भेद साधकत्व आप एक तत् परमाणुत्व में रखना चाहते हैं तद अवृत्तित्व एक तदद परमाणुत्व तो उसमें नहीं रहता है तद अवृत्ति अज्ञात धर्म एतद परमाणुत्व को भेद को बना करके आप जिससे भेद करना चाहते हैं एक परमाणुत्व उसमें नहीं रहता है ये आपको अभी अज्ञात है ये निश्चय नहीं है तब तो जिससे भेद करना चाहते हैं उसमें नहीं रहता है ये जब तक तो आपको ज्ञात नहीं है ये भेद को कैसे बनेगा पंक्ति देख लीजिए यशमाद यशमाद अर्थात परमाणु भेद साधकत्व अभिमतम भेद साधक किसको मान रहे हैं अभी ए तद इसको भेद साधक को मानते हैं अरे यस्मात अंतरात भेद साधकत्व अभिमतम तद अवृत्ति न तद से परमाणुअतर उसमें नहीं रहता है ऐसा अभी आपको अज्ञात है अज्ञात धर्म अज्ञात धर्म कौन हो गया ए तद ये उसमें नहीं रहता है जिससे आप भिन्न करना चाहते हैं उसमें नहीं रहता है ऐसा आपको भी पता नहीं है अज्ञात तो धर्म से मूल में अव्यावृत धर्म से व्यावर्तक असंभवात तत्र व्यावर्तकांतर अपेक्षायाम अभी यह उसमें नहीं रहता है एतद परमाणुत्व दूसरा परमाणु में जिससे भिन्न करना चाहते है उसमें नहीं रहता है ये सिद्ध करने के लिए आप और एक खोजेंगे कुछ भेदक कहते हैं कि तत्र व्यावर्तकांतर अपेक्षायाम तत्र अर्थात एतद परमाणु एतद परमाणुत्व आदो पहले एतद परमाणुत्व दूसरा परमाणुत्व से भिन्न है इसको कैसे भेद सिद्ध कराएंगे उसमें अगर व्यावर्तकांतर अपेक्षा करेंगे तो अनुवस्था देख लीजिए ठीक है हमें व्यावर्तकांतर अपेक्षायाम एक परमाणुत्व परमाणु परमाणुअंतर अवृत्तित्व साधक हेतुअन्तर अपेक्षायाम एक तदद परमाणुत्व में परमाणुअतर अवृत्तित्व जो एक परमाणुत्व है वो केवल इसी परमाणु में रहना चाहिए अन्य में नहीं रहना चाहिए तो परमाणु परमाणुअतर अवृत्तित्व का साधक अंतर अगर अन्य कुछ हेतु चाहेंगे तो फिर जो भेद कलाएंगे वो भेद को ये भेद्य में नहीं रहेगा उसको सिद्ध करने के लिए फिर और लाना पड़ेगा ये अन्यस्था दोषो हो जाएगा मूल में अच्छा ठीक है आज यहाँ पर तो। ओ शंकर शंकर केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः श्वरो गुरुरात्मूर्तिद विभागि व्योम बदवेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ शांति शांति शांति